बड़ी स्पष्ट बात है कि दो किस्म की संस्कृति होती है शिष्ट संस्कृति और वाचिक संस्कृति शिष्ट संस्कृति सीधे सीधे शिष्ट साहित्य में आता है और वाचिक संस्कृति सीधे सीधे वाचिक साहित्य या लोक साहित्य में आता है पहली बात दूसरी बात यह भी कुछ बिंदलों हम आज सब जानते हैं पर मैं उसको दोहराना चाहता हूँ ये कि जितने भी हमारा लोक साहित्य है वो वास्तव में पहले वाचिक परंपरा में आया फिर कोई एक ऐसा कल्पनाशील व्यक्ति आया जो ज्यादा उद्यमी भी था कि जिससे वाचिक परंपरा को लिखित परंपरा में भी लाने का प्रयास किया और इस तरीके से जो मूल रूप से वाचिक परंपरा है वो लिखित रूप में आई अभी साहू जी ने जो लिख किया कि जो शुभी परंपरा है भारत की परंपरा शुची परंपरा है इसका उल्लेख किया राहुल सिंह जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी मैं यहाँ पे को रेखांकित करना चाहता हूँ वह कि जब मैक्स मैक्सपूर ने कहा कि अगर भारत को समझना है तो आपको वाचिक परंपरा को समझना पड़ेगा क्योंकि तब तक हमारा अधिकांश सांस्कृतिक साहित्य प्रकाश में नहीं आया था वास्तव में उन्हें प्रकाश में लाने के में जो हमारे पश्चिम के विद्वान हैं पर उससे भी बड़ी बात यह है तिवारी जी मेरे चाहती कि अभी सात मार्च 2013 को दलाई लामा जब रायपुर आए तब उन्होंने कहा कि भारत गुरु है क्योंकि यहाँ पे वाचिक परंपरा का साहित्य तो मौजूद है और हम चेले हैं ये विश्व चेला है क्योंकि हम उस वाचिक परंपरा के आधार पर काम करें किंतु भारत उस अपनी वाचिक परंपरा को उस परंपरा को कही न कहीं ना कहीं विस्मृत कर रहा है और ये जो संगोष्ठी है कि जिसकी ओर विश्व में शांति के मसीहा बलाईनामा कहते हैं या 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े ओरिएंटल विद्वान मैक्समुल ने कहा या रोमिया राना ने कहा होगा इसी तरीके की बातें तो आज हम लगभग डेढ़ साल बाद भी उसी स्थिति में हैं इसलिए मैं कुछ दूसरे किस्म की बात कहना चाहता हूं वो ये कि ठीक है लोक संगीत लोक समाचिक है पर हम जब भी बात करते हैं मित्रों तो हम मैदानी क्षेत्र जो भाषाएं बोलियां है हैं उन पर अपने केंद्रित कर देते हैं मैं पूरे सम्मान के साथ अपनी पूरी आस्था के साथ कहता हूं कि हम अपने आप को छत्तीसगढ़ी भाषा तक केंद्रित करते हैं हमें यह भी ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ी की समृद्ध वाषिक परंपरा के साथ साथ आदिवासी बोलों के भी प्राणवत्त परंपरा है यह वो धलकन है यह वो है जो इस प्रदेश को समावेशी संस्कृति देती है और हम जब वार्षिक परंपरा की बातचीत करें तो अभी बारंबार राहुल सिंह जी ने जब पूरे उल्लेख किए तो सब सब आदिवासी क्षेत्र के किए मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ी एक अत्यंत समृद्ध स्तर पर और उच्चतर स्तर पर उसके शोध का कार्य हो चुका है मेरे मित्र मेरे सहपति नंदकिशोर किशोर तिवारी जी परंतु आदरणीय दानश्वर शर्मा जी के प्रयासों से इस पर बड़ा काम हुआ है बड़ी बात यह है कि हम आदिवासी बोलियों की जो वाचिक परंपरा है हम उसके ओर भी कुछ ज्यादा ध्यान दें इसलिए जितने भी सामाजिक निर्भरता है सहु जी उस सामाजिक निर्भरता को अगर आपको सिद्ध करना है और बहुत अच्छा काम किया आप सब के प्रयास से आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा के स्तर पे पहुंच रही है आधा लिंगो पाधा की बात आपने की पंडवानी की बातचीत की लोरी चंदा भोला हमारी सभी सभी रांची पर, पर की है। और हमारी जितनी भी जनजातियां हैं और जातियां हैं उनमें लोग गायक हैं चाहे वो ओझा हो चाहे वसदेवा हो मुंडा हो प्रधान हो किंतु इसको गौर करने की बात है कि क्या हमारे यहां विलोक नहीं हो रहा है मेरा कहना है कि प्रधान गायकी का लोग हो रहा है मेरा कहना है कि वजह की जो परंपरा इतनी समृद्ध परंपरा थी वो परंपरा लगभग लुप्त हो रही है अगर हम वाषविक परंपरा के माध्यम से अपने इतिहास और स्थिति को पहचानना चाहते हैं, तो जो लुप्त होती पूरी पूरी परंपरा इसको हमें कहीं ना कहीं संरक्षित करना पड़ेगा हम पणवानी को झाड़ूराम जी देवंगन पूनाराम निषाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया पिछले पिछली शताब्दी में इस शताब्दी में तिजन बाई और ऋतु वर्मा स्थापित कर रही है अपनी बात यही कहना चाहता हूं कि जो जो लुप्त हो रही है इसको क्यों इसलिए कि वाचिक परंपरा वाचिक परंपरा में ही सच्ची भागीदारी है वाचिक परंपरा में ही सच्ची प्रतिबद्धता है वाचिक परंपरा में सच्ची योग्यता है वाचिक परंपरा में ही सच्ची प्राणिता है और वाचिक परंपरा में ही सच्चा आनंद है हम इस वास्तविक परंपरा से क्यों नहीं सच्चे आनंद को प्राप्त करने करें हमारे छत्तीसगढ़ी के गीत फिल्मों में बहुत पहुंच चुके हैं। वार्षिक परंपरा की जो दूसरी चीजें हैं हम देखें कि ऐसे कौन कौन से हमारे गीत हैं, ऐसे कौन कौन से लोकनृत्य हैं, जो पूरा इतिहास कहते थे हम मयूराध्वज का नाम लेते हैं हम कौशल्या का नाम लेते हैं हम पूरे बस्तर में जितने भी हमारे ऋषि मुनि है पौराणिकों सब के सबके आश्रम को स्थापित करते हैं हम कहते हैं कि राम का वनगमन इस क्षेत्र से हुआ राम केवर्म के लिए किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक प्रमाण राहुल जी नहीं मिल सकता क्यों मिस्टर जी ये जो भी मिलेगा वार्षिक प्रमाण मिलेगा तो वार्षिक प्रमाण हमारे सच्चे इतिहास और सच्ची सांस्कृतिक उत्तराधिकार को हमें सौंपता है अगर चाहते हैं तो जीवंतता बनी रहे अगर आप चाहते हैं तो प्रामाणिकता बना रहे और उसकी अनामिता बनाई रहे अनामिता हर जगह अपना नाम लाना चाहते हैं सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे नाम पहले डालेंगे ये जो परंपरा नाम किसी का नहीं है ये नाम किसी का नहीं है और हम सब यहां बैठे हम सब अनाम हो गए अगर हम अनाम होंगे तभी हम चिरस्थाई होंगे जिनने अपना नाम डाला वो तो चिरस्थाई नहीं हुए जिनने अपना नाम डाला वो तो चिरस्थाई नहीं हुए यह अनम की परंपरा है यह वाचिक परंपरा अनम की परंपरा और अनाम की परंपरा के द्वारा ही अपना नाम देने की कोशिश की वो ठीक नहीं सकता क्योंकि सूर्य एक होगा तुलसी एक होगा वेदाभ्यास एक होगा जो लेखक अपने वाचिक साहित्य से अपरिचित रहता है वह तो कभी अच्छा लेखक नहीं बन सकता अच्छा लेखक बनने के लिए आपको अपनी वाचिक परंपरा से परिचित होना ही पड़ेगा छत्तीसगढ़ एक ऐसे ऐसा राज्य जो छह छह बंद घिरा हुआ है आदिवासी बोलिया उसकी वाचिक परंपरा को हमें संरक्षित करना है इसी तरीके से छत्तीसगढ़ी के जितने भी रूप हैं, उन्हें करना है उड़ीसर विषय बस्तर का जो पूर्वी हिस्सा है उस बस्तर के पूर्वी हिस्से के जितना भी लोकनृत्य है लोकगीत है वो तो पूरा भ्रत ओडिया से, ओडिशा की संस्कृति से प्रभावित है इसी तरीके से जब आप उत्तर में निकल जाते हैं सरगुजा की तरफ से तो हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी वहाँ पे जो झारखंडी परंपरा है बिहार की परंपरा है उसका प्रभाव होता है और इसी तरीके से जब हम राजनांदगांव की तरफ जाते हैं तो बालाघाट का इलाका आ जाता है तो ये जो संस्कृति का समन्वय है इस बात को कह बात करें कि अगर हम छत्तीसगढ़ को एक माने कि एक इकाई एक है भारत की अगर भारत एक समावेशी संस्कृति और बहुतावादी संस्कृति बहुतावादी सभ्यता का मानक है अगर तो भारत की सबसे बेहतर सबसे पुरानी इकाई छत्तीसगढ़ है पूरे भारत के पुरातन पश्चिम तो का समन्वय छत्तीसगढ़ में मिलता है किस तरीके से छत्तीसगढ़ की परंपरा निकल के दक्षिण में गई और जो स्थापत्य है स्थापत्य है तो इन सब का समन्वय अगर हम देखते और अभी इतिहास में बताए कि कोई भी भारत का राजा छत्तीसगढ़ पर नहीं कर सका छत्तीसगढ़ हमेशा हमेशा स्वतंत्र रहा किसी का जिसको कहते हैं कि झंडा बरदार नहीं रहा और दूसरा कि यहां पे जो सबसे लंबे समय तक एक राजकाल के भी राज करने का भी यहीं पे प्रमाण मिलता है दो बातें छत्तीसगढ़ राज वो क्षेत्र है जिसकी की आत्मा को कभी कोई दमित नहीं कर सका जिसकी आत्मा पर कभी कोई राज नहीं कर सका क्यों तो, क्योंकि तो भारत की जो सच्ची वाचिक परंपरा है अगर हम चाहते हैं कि जिस सांतिक समर्पण को लेकर हम सब यहां चिंता कर रहे हैं बचाने का सबसे अच्छा एक उदाहरण छत्तीसगढ़ से लिखा निकलेगा छत्तीसगढ़ की वार्षिक परंपरा को लेकर वह वार्षिक परंपरा जितने की सारी सारी आदिवासी बोलियां और सारी की सारी, सारी, सारी मैदानी क्षेत्र की बोलियां शामिल आपको